प्राण उपासना प्रारंभ हुआ ज्येष्ठम चेष्टम च उपासित ज्येष्ठत्व श्रेष्ठ गुण प्राण में है श्रेष्ठत्व तो गुण निर्धारण करने के लिए आख्यायिका की रचना हुई इसके ऊपर आक्षेप हुआ इंद्रियों का बाहर जाना विवाद करना ब्रह्मा जी के पास जाना ये सब तो संभव नहीं है जड़ होने के कारण उसके ऊपर उत्तर दिया सिद्धांत ने सब इंद्रियों के अधिष्ठाती देवता है देवता अधिष्ठित होने के कारण इंद्रिया में चेतना आगमन प्रमाण से सिद्ध है फिर इसके ऊपर आक्षेप हुआ एक ही शरीर में अनेक चेतना रहेंगे चेतना रहेंगे तब तार्किक शास्त्र का से विरुद्ध होता है एक शरीर में एक चेतना भुगता चेतना भुगतान करता होना चाहिए अनेक हो गए तो फिर शरीर में क्रिया कैसे होगी तो उसके ऊपर उत्तर दिया सिद्धांत ने तार्कि के लोग भी ईश्वर को निमित्त कान मानते हैं इसलिए कर्ता भूता जीव तो ईश्वर नियामक है ईश्वर का शरीर इंद्र कुछ नहीं है तो अनेक देव प्राण ही अनेक देवता रूप से स्थित है और सबके शरीर में देवता है वो कर्ता भक्ता रूप से नहीं है कर्ता भक्ता रूप से जो देवता है वो अलग है अधिष्ठाति देवता इंद्रिय में है वो सर्व सर्वइंद्रिय रहित है वो अनुग्राह समि देवता अलग है उसके कुछ पृथक पृथक अंश हो करके सब देव देह में स्थित है और सबका नियंता ईश्वर है कुछ नहीं करके ही न्याम कहे कुछ क्रिया नहीं करते हुए भी क्योंकि पा इंद्रिय रहित है कर्ण रहित है अपानिपा दो जवनोगता चक्षुरहित सन पश्यती कर्ण रहित होकर के सुनता है ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया टीका में आदिपदन नतस्य न त्य करणं चिमंत्रव गृहीता कार्य शरीर कर्णेन्द्रय नी सुर का सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ सा चयिका समिपा देवता तदवस्थादेवता ईश्वर नियंता उक्त तमाणमा सूत्र आत्मा स सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ शुत्र सबको गुथ कर गुंथन करके गुंथन सब के अंदर अपंचीकृत पंचमहाभूत से सूक्ष्म बनता है उसमें जब आत्मा का अभिमान होता है वो हिरण्य गर्भ शुत्र आत्मा समष्टि कहते हैं समष्टि प्राण भी कहते हैं वो एक ही देवता है समष्टि देवता उसके ही अवस्था अवस्थाभेदे अन्या अन्य देवता है उसका नियंत्रता एक है ये कहा गया इसमें प्रमाण कहते हैं हिरण्यगर्भ पश्यत जायम पश्यत कथम पश्यत वैदिक प्रयोग जायम हिरण्यगर्भम अपश्यत हिरण्यगर्भ जाय पूर्वदीच श्वेताश्वतरिया पठती श्वेताश्वतर उपनषद मै आदिपा हिण्यगर्भ समग्रे सम्रे इदी गृह्य देवाईश्वर से अस्े भोक्तृत्व कस भोम ईश दे में देवता ईश्वरी देवता भी इसी देह में भुगता नहीं ईश्वर भी भुगता नहीं तो इसी स्तर में देवता और ईश्वर रह करके यदि भुगता नहीं तो भोक्ता कौन ये भक्तृत्व तो कश्य किस में कौन ये भोक्ता तो उसका उत्तर देते भोक्ता कर्मफल संबंधी देहे तदविलक्षण हो जीव इतभा हो कर्मफल संबंधी कर्म का फल सुख दुख हो होता है उसे जो संबंधी होगा पुण्य पाप कर्म फलस भोग भोकरता हुई भोगता है देह में तदविलक्षण तो जीवो देवता ईश्वर से भिन्न है तदविलक्षणताभ्याम तो विलक्षण टीका में दिया है तदविलक्षण तो हो देवतेश्वराभ्याम व्यावृत है देवता से भिन्न है और ईश्वर से भिन्न है विलक्षण है जीव करता होता कहेंगे टीकाशब वच्याशेतना दिवता की स्वीकृत आख्यायिकाया स्वाथ निवृत्थम उत्तम इधान तस्थ वागादि जो इंद्रियों का नाम लिया शब्दवाच्य चेतना देवता अग्नि मुखिशत चेतना वाली देवता है ये सम्मान करके स्वीकृत आख्याय का स्वाथ निवृत्ति आख्यायिका से अर्थ से जो निवृत हुआ कहा गया जैसे शब्द कहा गया इधानी उसका तात्पर्य कहते आख्यायिका का वाघादी नाम च संवाद कल्पित हो विदेशो अन्य अभ्याम प्राण श्रेष्ठता निर्धारणार्थम शब्द जैसे स्वार्थ को लेकर के तो कहा गया चेतना होने से शब्द प्रयोग आदि हो सकता है किंतु ये तात्पर्य इसमें नहीं आख्यायिका में यहाँ तो संवाद कल्पित है ऐसे बाग इंदिरा में परस्पर विवाद हुआ व्यवहार ऐसे हुआ ये सब कल्पित है ये आख्याय का संवाद की कल्पना क्यों प्राण में श्रेष्ठता निर्धारण करने के लिए प्राण श्रेष्ठ हिस्सा निश्चय होने पर उपासना करेगा उपासक विदुषो अन्वय अभ्याम प्राण श्रेष्ठता निर्धारणार्थम विदुष उपासकस्य उपासक प्राण में श्रेष्ठता का निश्चय करने के लिए ही ये संवाद श्रुति में कल्पित है कैसे श्रेष्ठत्व का निश्चय होगा अन्वे अभ्याम वाघ इंद्र रहने पर भी व्यवहार होता है वाघ इंद्र के बिना भी व्यवहार हो गया रहने पर व्यवहार हुआ नहीं रहने, रहने, रहने पर कोई व्यवहार नहीं होता शरीर नष्ट हो जाता तो व्यतिरक समचार होता रहने पर कार्य होता है नहीं रहने पर कार्य नहीं होना चाहिए नहीं रहने पर कार्य हो गया तो व्यतिरिक्क विचार हुआ किंतु प्राण के रहने पर जैसे व्यवहार होता है शरीर में प्राण निकल जाने पर ऐसे व्यवहार नहीं होता है ये व्यतिरिक्त हुआ प्राण के बिना शरीर नष्ट हो जाता है इस अन्य व्यतिरिक्त युक्ति से निश्चय होता है प्राण ही श्रेष्ठ है अन्य चक्षसूत्र आदि श्रेष्ठ नहीं है ठीक है में कल्पना प्रयोजन माह कल्पना करने का क्या प्रयोजन है श्रुति में कल्पना की गई किस लिए विदुष श्रेष्ठता निर्धारण करने के लिए विद्वान का प्राणश्रेष्ठ है यथोक्ता कल्पना दृष्टानते स्पष्टी ये जो कल्पना दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं भाष्य में यथा लोके पुरुषा अन्नम आत्मन श्रेष्ठताए विवधम कंचित गुण विशेषाभिज्ञ पृति कौन श्रेष्ठ गुणेर कुछ लोग परस्पर विवाद करते हैं श्रेष्ठत्व के लिए विवाद करते हुए फिर के इस गुण वाले अभिज्ञ पुरुष के पास जाकर के पूछते हैं न कह श्रेष्ठ अस्मक हमारे में श्रेष्ठ कौन है गुण से ऐसे प्रश्न करते हैं तेन उगता एक, एक, एक एक यध कार्य साधय उद्छत येन अध कार्य साते सवश्रेष्ठ उत्ता ऐसे गुणवान् ने अभीगुणवा एक पाठ एक षस्प्रतुहता तो है इसमें भी इसे एक न था वो ठीक नहीं एक एक येन अद कार्य साधि बुद्धिस्तः एक एक अशो चाहिए से पाठ सौ बिजली प्रकार है एक एक अशो नीचे भी प्रतीक भी चाहिए एक एक ये नहीं थी एक एक तेन होता एक एक एक-एक अशो ये अधः कार्य साधम उद्यक्षत वह कार्य जो करने के समर्थ होगा यन अधः कार्य साध्यते जो उस कार्य कर सकता है सर्व श्रेष्ठ ओ तुम श्रेष्ठ इतिका में तेन उत्ता इतमें एक कें से जो कार्य कर सकता है वो श्रेष्ठ होगा सब श्रेष्ठ इतुक्ता तथे उद्यसंत आत्मन अन्यासभा श्रेष्ठता निर्धारय निर्धार निर्धारयती अपने अथवा अन्य कौन श्रेष्ठ स निश्चय करते हैं तथाइम संव्यवहार बागादीसु कल श्रुति इस प्रकार जो व्यवहार वागादी में श्रुति कल्पना की केवल प्राणस में श्रेष्ठता निश्चय लिए किले इत्यादि इत्यादी उत्तम प्रयोजन प्रकटय जो पहले कहा विदुषो प्राणश्रेष्ठता निर्धारणाथम इसीकरण कथम नाम विद्वां बाघादीना एक, -एक अभाव जीवन दृष्ट न तो प्राण से प्राणश्रेष्ठता प्रतिपद्येत कथम नाम किस प्रकार विद्वान समझले बाघादीना एकैक -एक एक एक -एक नहीं रहने पर ही जीवन दिखता है न तो प्राण से प्राणिक भाव में से जीवन नहीं दिखता है इस प्रकार प्राण में श्रेष्ठता प्रतिपद्येत श्रेष्ठता का निश्चय करें उपासक इस अभिप्राय से आख्यायिका कल्पित है तथा च्रुति कौशित के नाम कौशित उपनिषद आया जीवति तो मूका पश्यामो जीवति चक्षुरा अंधा ये पश्यामो जीवति सत्रापे बधिरानि बधिरा जीवति मनोपेतो मनोपेतोबाला पश्यामो जीवति बाहुश्छिन्नो जीवतुरश्छिन्न इत्यादि वाघ अपेतवाघ अपेत जीवति वाघ इंद्र से रहित होकर जीवित रहता है क्योंकि मुखा मुखा ही पश्या हम मुख देखते हैं वाघ इंद्र नहीं तो भी जीवित है सब करता है जीवति चक्षुरापेतो अंधा न चक्षरापे तो जीवति, चक्षुरहित होकर के जीवित रहता है ही का आसमान क्योंकि अंधान पश्याम देखते हम अंध श्रोत्रापे तो जीवती श्रोतरहित भी जीवित रहता है बधिरान ही पश्याम, बधिरा है मनोपे तो जीवती मन के बिना नाम प्रौढ़ नहीं तो बचे जीवित रहते पश्याम जीवति बाहू छिन्न हाथ कटिका भी जीवित रहता है उरुजो के उर्जो कटि कटिका जांगत भी तो भी जीवित रहता है ठीक है प्रतिपत्ति विद्वान प्राणुश्रेष्ठता कथम नाम प्रतिपति संबंध प्रतिपति प्रकार संक्षेप करते बाघ आदि नाम एक एक अभावन पर जीवित तो होता है रहता है ये फलवती कल्पना इति श्रेष्ठ इसलिए संवाद की जो कल्पना हुई सफल है श्रेष्ठता निश्चय करने के लिए ही कल्पना की गई श्रुति में दृष्टिप्य तो श्रुति में अनुग्रहक दर्शेती जो अर्थ प्र है उसमें श्रुति में अनु दिखाते हैं अनुग्रह करने वाले कि प्राण अन्य एक एक, एक इंद्र के बिना भी जीवत जीवित रहता है किंतु प्राण के बिना सर्व नष्ट हो जाता है इसलिए प्राण श्रेष्ठ है वाघादीना स्वामी श्रेष्ठादिगुण प्राणोस्मृति विद्यातिथि प्रधान विद्या में यही यहाँ उपासना भीत उपासना का विधान है जो बाघादी इंद्र के स्वामी श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है सैष्ठादि गुण श्रेष्ठादय गुण यस श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है वशिष्ठ संपते ये आयतन है ये से गुणवाला प्राण मैं हूँ प्राणोश्मी ये विद्या उपासना करे ये प्रधान विद्या उपदेश्य प्रधान विद्या का उपदेश करके ये अहंग्रह उपासना में प्राण हूँ जो कि ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है वशिष्ठ है आयतन ऐसे में श्रेष्ठ हूँ प्राण हूँ समस्ि हिरण्य गह उपदेश करके तद्दर्शन तो अंगभूत अन्नवास दृष्टि विदानार्थे प्रक्रमे प्रथम अन्नदृष्टि विधा प्रसंगम प्रकृत उपासना के जैसे कर्म मुख्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं कुछ अंगों का अनुष्ठान होता है प्रधान उपासना है मैं प्राण हूँ इसको देखा करके इसी उपासना का अंग भूत है अन्न वास दृष्टि विधानार्थे अन्न दृष्टि वास दृष्टि प्राण उपासना करने वाले अन्न दृष्टि चिंतन करें वास वस्त्र दृष्टि करे विधान करने के लिए आरंभ करते हैं आरंभ करने पर पहले अन्न अन्नदृष्टि विधान करने के लिए प्रसंग करते फिर वाचदृष्टिकाे सहोवाच कि अन्न भविष्य यकंचिदिद्यशकुनिभ्य होचुस् तद्वाए तु हे नाम प्रत्यक्षम न हवाय न हम भवति इति सहवाच प्राण ने कहा मुख्य प्राण किमें अन्न भविष्यति मेरा अन्न क्या होगा सब लोग तो मान लिए प्राण श्रेष्ठ है तो मेरा अन्न क्या होगा ये ये प्रश्न करने पर सब ने कहा यंचित इदम आश्य आशकुनिभ्य हो चु आश्य कुत्ता से लेकर के पक्षी से लेकर जो प्राणी वर्ग सब खाते हैं सब आपका ही अन्न है तदवेत अन्न अन्न अन्न अन्ननाम है अन्न सब कुछ अन्न है अनस्य प्राणस्य ये सब कुछ अन्न है अन्नोह वे नाम प्रत्यक्ष धातु है अन्न प्रत्यक्ष नाम प्रजोर्द से प्राण हो गया अपजोड़ से जोड़ने से अपान हो जाएगा वे आंग जोड़ तो व्यान हो जाएगा सम आंग जोड़ समान हो जाएगा एक अन प्राण से अन्न बनता है ये प्रत्यक्ष नाम न वै एवं विधि किंचन अन्य बबती थी ऐसे जो उपासना प्राण की उपासना करता है सब उसका अन्न है प्राण रूप से सब अन्न का भुगता वह हो जाता है सवाच सव मुख्य प्राण किम्य अन्न भविष्य टीका दे भी मुख्य प्रषुत्व बाघादीना प्रतिवक्च काल्पनिक मुख्यप्राणपुस्ता है वागार दें ये प्रसंग संवाद काल्पनीक मुख्य प्राण प्रष्ट में कल्पय्व बाघादीन प्रतिवक्न कल्पयती श्रुतिराह मुख्य मुख्यप्राण प्रस्ता से करके बागाधिक प्रतिवक्तृन व उत्तर देने वाले जैसे कल्पना करते हुए श्रुति कहती इदम यदिदम यंच आश यदिद किंचित लोक अन्न जातम जितने अन्न प्रसिद्धम आशुभ्यभि कोते के साथ आशकुनिभ्य शकुन सह शकुनेभ्य पक्षियों के साथ मिलकर के जितने सर्व्राणीना यद स्व्राणी जितन दे। का जितने अन्न है तत्व तुम्हारा ही अन्न है टीका मैं यदिद्धमें चतप वाक्याक यदन्नमित अनू यदीद यदन्न जातम यद अन्न तत्व यद प्राणिनाम यदम जो यदि नत पद था वो अन्न के साथ यदअ प्राणीवर्ग का है यदम वाक्या कल्पना करने के लिए यदन्न कह करके कि फिर अनुवाद किया गया तद्वा एक उत्तरवाक्य तद्वा एक अनस्य अन्न ये उत्तरवाक्य है तब्देत उत्तरवाक्य पूर्ववाक्यादेद अभाव आशंक्यक आश्य आशकुनभ्यो कहकर तदवे एत से अन्न प्रिय अन्न प्राण कान्न तो सौ तो प्राण कान्न पहले कह दिया दो बार भी क्यों कहते हैं उत्तर उत्तरवाक्य पूर्ववाक्यादर्थभेद अभाव अर्थ में कोई भेद नहीं आशंका करके उत्तर देते प्राण से सर्व अन्न सब स्वन्न प्राण का है प्राणो अत्ता सर्वस्थ सवन्न का अत्ता है प्राण एक प्रतिपत्तये ये कल्पिताख्यायिका रूपा व्यावृत्य ऐसा निश्चय करने के लिए जो कल्पिता आख्यायिका उसे हट करके श्रुति स्वयं कहती है सेन आह तदवा एक तद अन्न श्रुति कहती है टीका में प्राणशब्द विहाय अनुशब्द प्रयोग तात्पर्य मेतदन से अन्न अन्नम से क्यों का प्राण कहना चाहिए प्राणशब्द को छोड़ करके अन्शब्द प्रयोग करने में तात्प करने का तात्पर्य कहते हैं सर्व प्रकार तद्वा एक तद किंचित लोके प्राणिहार अन्य प्राण से तदन्न प्राणे नई तद्यति प्राण से खाया जाता है वो अन्न से कहा था प्राण का ही अन्न जितने प्राणी खाते हैं तो प्राण से नहीं कहकर के श्रुति में अन कहा गया उसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में सर्वप्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण प्रदर्शनाथ अन्न प्राण से प्रत्यक्ष नाम प्राण का ही नाम है अन्न कहा गया अन्न क्यों कहा सर्व प्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण प्रदर्शनार्थम जितने चेष्टा होती शरीर में सबके साथ ये प्राण की व्याप्ति प्राण का संबंध है प्राण के द्वारा ही शरीर में सब चेष्टा होती सब प्रकार चेष्टा के साथ व्याप्ति रूप गुण दिखाने के लिए अन्न कह दिया प्राण कहेंगे तो मुखनाशिकाभ्याम निर्गमनाभ्याम प्राण यह अर्थ जाएगा अन्न कहने से सामान्यवाचक हो गया सौ का यदि प्राण से प्रत्यक्षों नाम यदि ना भी प्राण का वेद प्राण प्राण्ञान है तो अन हो गया स्पष्ट नाम अन्न प्राण धातु है सौ शरीर में चेष्टा के साथ उसका संबंध है ठीका में अनचेष्टायाम ये धातुजस् शब्द से उपादान अनचेष्टायाम धातु है चेष्टाथ में अनुप्राण ने अनचेष्टायाम इसी धातु से अनशब्द बनता है उसका ग्रहण किया सर्व प्रकार चेष्टाया से व्याप्ति गुण देह में जितने प्रकार चेष्टा होती है सचेष्टा के साथ प्राण की व्याप्ति रूप प्राण का संबंध ये गुण दिखाने के लिए तथा योपि दहती शोषय प्लब वा प्राणवेती युक्त प्राण प्राणस्य अनती नाम प्राण तो समिप प्राण अंदर बाहर सर्वे यह कोई भी दहन दहन करने वाला सुखाता है गीला करने वाला सब प्राण एव युक्त प्राण से अन् ऐसा नाम प्रसिद्ध है प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष पुरोत धातुजन्मनाम इतिया प्राण का प्रत्यक्ष नाम का प्रत्यक्ष किया है पुरुत धातु जन्म नाम अन्न चेष्टायाम धातु से उत्पन्न होता है नाम ये नाम प्रत्यक्ष का उक्तमेवर्थ सर्मर्थय इश्का समर्थन करते भाष्य में उपसर्ग पूर्वत्व उपसर्गपूर्व विशेष कर सै अन् चेष्टायां धा प्र आदि उपसर्ग जोड़ेंगे जो जोड़ेगी तो अलग अलग तो हो जाता है केवल कवल तो सामान्य सामचेषाथकी अनशब्द से न प्राण से सर्वचेरती प्रादि उपसर्ग पूर्वत्व ही विशेष गति रहे विशेष गति रहे विशेष गति हो जाएगी सर्वचेेष्टा के साथ संबंध नहीं होगा उपसर्ग जोड़ेंगे तो और केवल अनर रहेगा सब चेष्टा के साथ संबंध हो जाएगा न प्राण से सर्वचेष्टापति सर्वचेष्टा संबंध नहीं होगा प्रवादि उपसर्ग जोड़ने पर तथा जब प्राणादि शब्दोपादान विशेष व्याप्ति रे व्य स्थिति प्र आदि यदि उपसर्ग जोड़ देंगे तो विशेष व्याप्ति विशेष संबंध हो जाएगा सर्वचेष्टा संबंध नहीं होने से अन्न ऐसे नाम कहा गया अन्य प्रत्यक्षमित नाम हो सर्वान्ना अतुर नाम, नाम ग्रहण मित्य सम्बन्ध सर्वैसा अन्ना नाम अतुर सब अन्य के जो अत्ता है खाने वाले उसका नाम ग्रहण किया ये प्रत्यक्ष नाम अन्न तदव व्याच्य उसकी व्याख्या है सर्वान्ना अथु साक्षादिधान सर्वान्ना तथा सर्वान्नार्नाम ग्रहण प्रत्यक्षनाम अन्न सवन्ना का अत्ता है उसका साक्षाद अभिधान नाम ठीक है तत से प्राणशब्द सेन्न चेत तदविध स्व भक्षा भक्ष्य विभाग यदि प्राण शब्द प्राण उपासक का हो गया सर्व अन्नम चेत सब उसका अन्न हो जाएगा प्राण शब्द से कहा गया प्राण उपासक का सब अन्न हो जाएगा तो विद्वान जो उपासक है भक्षा भक्ष्य विभाग क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए शास्त्र में नियम है वो विभाग नहीं होगा कुछ ना कुछ खाने लग जाएगा उपासना करता है संस्क तद्विषय शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, विरुद्यत भक्षाभक्ष्य विभागशास्त्र विषयकरुद्ध हो जायेगाश्य आध्यात्मक आधिदेविकेण तर्वान्न विभाग शास्त्रम आध्यात्मिक परिच्छेद विषय ते अद्धम वह उपाससक समिप्राणरूपे सवान्न का सव भुक्ता है यह आधि दैविक रूप से समष्टि रूप से सबका भुगता है और आध्यात्मिक व्यष्टि शरीर में संवर्ण का भुगता नहीं है सवन्न का भुगतान हो नहीं सकता है ऊँट कॉँटा कांटा खाता है विद्वान प्राण उपास कांटा कहाँ खाएगा हाथी बड़गद का दाल तोड़ता है बाँस भी खा लेता है उपासक कहाँ खाएगा और विश्व का जैसे जो खाद्य है उपासक ऐसे खा नहीं सोता है हाँ समष्टि प्राण रूप से समष्टि प्राण का ही सब कुछ अन्न है तदरूप से सबका भुगता है इसे कोई विरुद्ध नहीं प्राण भूतत्वाद विदुष विद्वान प्राण रूप है इसलिए पहले न हवा एवं विधि किस जो खाएगा सब अन्न है एवं विधि का अर्थ है प्राण विधि उपासक में प्राणो अहम अस्मी सर्वभूतस्थ संपूर्ण भूत में स्थित प्राण में सर्वाना अत्ता ऐसा जो उपासना करता है, हैस्मिन एवं विधि हई किंचन किंचित भी प्राणिराद्यम जो प्राणी खाते सब उसका अन्न हो गया सर्वेअ अनाद्यम न नवती अनाद्य अखाद्य नहीं होगा सब उसका अन्न हो जाएगा सर्वे विधि अन्न होती ऐसे उपासक में समष्टि प्राणरूप हो जाता है सब उसका अन्न हो जाता है प्राणभूतवाद तो विद्युष क्योंकि विद्वां स्वयं प्राण रूपे ठीक टीका में प्राणभूत विद्वान श्रुतियांतर समाधि उपासक प्राण रूपे इसके लिए समर्थक श्रुत्यंतर देते हैं सौदेति प्राणो उदेति प्राणे प्राणअअस्तमें यह प्राण से उद्योग होता है प्राण में अस्त होता है सूर्यदि उपक्रम्य एवं विदोहवा उदयती सूर्य एवं विध्यस्तमेती श्रुति अंतराध ऐसे उपासक से ही सूर्य उदय होता है उपासिंग मस्तो होता है क्योंकि उपासक स्वयं प्राणरूप है प्राण विद्या अंगत्व अन्नदृष्टि रूपदिष्टा प्राण उपासना का अंग रूप से प्राण की अन्न अन्नदृष्टि सब अन्न में उसके अन्न अन्नदृष्टि करने के लिए उपदेश किया गया सम्प्रति तदंगत्व वास्दृष्टि प्रस्तुती प्राण विद्या का से वासु प्राणविद्यांगशे वाशुदृष्टिवास वस्त्र का प्रारंभ करते हैं। सहो भविष्यति सहोवाच किसो भविष्य आपये होच तस्मा तिशिष्य पुरास्ताचपरिष्टाच्चाभि परिदधति लंबुको वाशोतन बवती सह उवाच प्राण ने कहा कि मैं बासव भविष्यती थी मेरा वस्त्र क्या होगा तो सबने कहा आप ही तो हो चू बा मिलकर कहा जल आपका वस्त्र है तस्माद इसीलिए अशिषिष्यंत पुरस्ताद भोजन करेंगे पहले आसमन करते हैं पुरस्ताचरिष्टाच भोजन करने के बाद भी आसमन करते हैं अद्वि परिदधती जल के द्वारा परिधान वस्त्र पहनते पहनाते वस्त्र से आच्छादन करते अन्न का ये आच्छादन वस्त्र हो गया जल भोजन के पहले आसमन भोजन के बाद आसमन करते लम्बुकहवासोभवती अनग्न अभवती ऐसे उपाय सस्त्र को प्राप्त करता है अनग्न होता है नग्न रहना नहीं पड़ता वस्त्र पर्याप्त प्राप्त हो जाता है वासदृष्टि करनी चाहिए प्राण उपास उपासकों को सहोवाच पुनः प्राण फिर प्राण ने कहा पूर्ववद कल्पना यहाँ भी श्रुति में कल्पना की गई मुख्य प्राण उत्तर प्रश्न पूछता है बाघादिश मिलकर उत्तर देते हैं ऐसे कल्पना है टीका में अत्रि प्राण से प्रस्तुत बाघादीना प्रतिवक्च कल्पित में प्राण प्रश्न है पूछने वाला बाघादि उत्तर देते हैं ये भी कल्पित है पूर्ववध किम में वास भविष्य आप इतुहो चूर्वाघादय प्रश्न पूछा प्राण ने कि में वास भविष्य मेरा वस्त्र क्या होगा इति इति तक उत्तर हो गया आप इतु हो चुहु बाघादय का बाघादे न जल आपका वस्त्र है टीका में अपाम प्राणम प्रतिवास वासपत्य गम कमा जल वस् प्राण का वस्त्र है इसमें ज्ञापक कहते प्राणस्य वास वाष आप प्राण का वस्त्र हो गया जल इसलिए ही एक ती शिष्य भोजन करेंगे आगे भोजन करेंगे पहले भुक्तवत भोजन करने के बाद भी ब्राह्मण विद्वान से एक कुरंती जो विद्वान ब्राह्मण ये करते हैं अशिष्यंत अशिष्यंत नहीं ठीक है अशिष्यंत एक अशिष्यंत आगे खाएंगे शत्रुअत लीड के स्थान पर सत्युह अशिष्यंत अशिषिष्यंत खाने की इच्छा करेंगे वो नहीं अशिष्यंत एक अशिष्यंत खाना खाएंगे आगे भोक्षमाण और खालिया तो भी भुगतव से ब्राह्मण विद्वांस एतं कुर क्या करते हैं कि अद्भिर्वासस्थनीस्ता भोजना पूरा उपरिष्टाज उपरिषाच भोजना ऊर्धती परिधान कुरख्य प्राण जलके द्वारा भोजनात पुरस्तात् भोजनात्जन के पहले और उपरिष्ठाच पश्चात भोजन के बाद उदमच परितथति जल से परिधान कुरती मुख्य प्राण का आच्छादन करते वस्त्र जैसे टीका में वास दृष्टिफलमाचस्टि ऐसे जल में वस्त्र दृष्टि करने से क्या फल होगा लंबु कहो लंबुकोह वास्वती वासुभवती लम्बुक का अर्थ लंबनशील वासुवस्त्र प्राप्त करता है ठीक है मैं अनग्न होती तस्तः पौनर आशंक्य अर्थविशेष सम तो लम्बुक वासुक वस्त्र को, को, को प्राप्त करता है कह दिया तो नग्न नहीं होगा फिर अनग्नो अनग्नो हो भवती नग्न नहीं होता है दोबारा कहने का ये तो पुनरवृत्ति दोष है इसलिए अर्थविशेष कहते हैं वास लंबुक अर्थ सिद्धेन अर्थ सिद्ध है अनग्नता हैनग्नोवती उत्तरीयवान्नती वास प्राप्त करता है सो अर्थ सिद्ध हो गया अनता नग्न नहीं रहता वस्त्र प्राप्त हो गया फिर अनग्नो अनग्नोती कहने का अभिप्राय उत्तरीयवान्न होती एक तो वस्त्र पहनते कटी वस्त्र और एक ऊपर रखना के लिए उत्तरीय वस्त्र पहने कहा तो वस्त्र चाहिए इसलिए ये पर्याप्त वस्त्र अनग्न भवति कहा तो उत्तरे वन वन से नग्नता हो जाती है उत्तरेवान्न कुछ कर्मादि करते समय कांधे में वस्त्र चाहिए आचमाननतर प्राणविद विधियत एवं अशिषं आचा में श्रुतिर अभी जैसे भोजन करने वाले तो पहले आचमन करते बाद में आचमन करते हैं जो प्राण उपासक वो क्या करेगा वो जो आचमन किया जाता है उसमें केवल चिंतन करे वस्त्र दृष्टि करे अथवा और एक बार आचमन करे उपासक शंका करते हैं आचमनातरम प्राणविध विधीये आचमानतरम अन्द आचमनम जो उपासक और एक बार करे वस्त्र चिंतन करने के लिए ये विधान किया गया एवं विध अशिष आचाम श्रुति के द्वारा एक आशंका करके उत्तर देते हैं भोक्षारण से भुगतवत यदाचमनम शुद्ध्यर्थ विज्ञात तस् से वाई दर्शनमार विधीये भोक्ष्यमाण जो आगे खाएगा भोजन करलिया उस समय जो आचमन शुद्धियम विज्ञातम विद्वान लोग आचमन करते हैं अभिज्ञ आचमन शुद्धि के लिए जो जाना निश्चित है उसी आचमन में केवल वस्त्र दृष्टि करें प्राण से भाषय दर्शन मात्र में अदयते यह जो दर्शन चिंतन दृष्टि केवल विधान किया गया न कि उसके लिए एक बार आचमन ऐसा नहीं है अद्भि परिदधती थे न अद्वि परिदत्ती जो कहा गया दूसरे आचमन का विधान नहीं किया गया यथा लौकिक के ही प्राण प्राणीवीर अद्यमान अन्नम प्राणस्य दर्शन मातृ लोक खाते अन्न सब कुछ अन्न प्राण का है यहाँ सब खाने का विधान नहीं है खाली दर्शन चिंतन लोक प्राणी जो खाते अन्न प्राण ऐसे दर्शन मात्रम तद्वत उसी प्रकार किम अन्न किम इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन में उसुल्यवाद मेरा अन्न क्या है आगे वस्त्र क्या है प्रश्न उत्तर दोनों समान होने से जैसे अन्न दृष्टि करना सब प्राणियों के अन्न में प्राण के अन्न प्राण के अन्न जैसे दृष्टि मात्र इसी प्रकार जल में वस्त्र दृष्टि करना है ठीक है मैं आदिपदन प्रतिवचन गृह इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवचन तुल्य नहीं नहीं आदि प्रतिवन तुने थे। वासे इति दर्शन मत्रमें अद्भिपरिदी न आचमनाथकिकी प्राणिमाना दर्शनपत्र तं मे अन्न किम्मे वासे इत्यादि प्रश्न प्रतिवन तुवा तस्में प्राणस्य से इति इत्यादि प्रश्न प्रतिवन आधिपे नहीं कहि इत्यादि प्रश्न प्रश्नस्तु्य पाठ तो कहीं होगा प्रतिवचन नहीं होगा इसलिए आधिपे प्रतिवचन गृह्य है इत्यादि इत्यादाष्य में कि वा इत्यादि प्रश्न तुल्या किमें hmm. अन्न किम वासे इत्यादि प्रश्न तुल्यवाद ऐसे पाठ किस है किसमें तो भाष्य में यदि प्रतिवचन नहीं रहेगा आदिपद आधिपत्यन प्रतिवचने गृह्य प्रश्न प्रतिवचन तुल्यवाद ऐसे टीकाकार hmm. के अनुसार भाष्य में प्रतिवचन शब्द नहीं है इत्यादि प्रश्न स्तुल्य तो आदिपद प्रश्न इत्यादि तो आदि से इत्यादि नहीं ठीक है हो गया सुन लो किम्यन्नम किम व्य वास ये तो प्रश्न का अनुकरण हो गया और उत्तर कहाँ इसे भाषा में नहीं कहा न किम्य अन्नम ये प्रश्न है किमे वास ये भी प्रश्न हो गया इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन ततुल्य प्रश्न उत्तर समान है उत्तर भाषा में तो नहीं कहा ना इसलिए आदिपदन प्रतिवचन गृहिय आदिपजन प्रतिवचन क्या होगा आप ही अरे पहले कहता था यदिद आश आशकुनेभ्य ये उत्तर यत इदम आश्य आशकुनेभ्य और आपति होचु ये उत्तर लेना आधिपत्य प्रतिवचने गृह्य प्रश्न जैसे दे दिया भाष्य में कैसे प्रश्न दे दिया किमें अन्न कि वास ये प्रश्न हो गया इसी प्रकार उत्तर लेना उत्तर कैसा है पहला जो जो कुछ सब प्राणी जाते खाते हैं दो स आप ही तो हो चु ये लेना उत्तर आदिपति न प्रतिवचने प्रश्न तो दोनों श्रुति भाषा में आ गया दोनों उत्तर भी लेना इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन है तुल्यवाद प्रश्न और उत्तर भी समान है तो उत्तर जिस प्रकार अन्न के लिए उत्तर ऐसे वस्त्र के लिए उत्तर है दो सर्व प्राणी भोग्ये अन्ने तन में दृष्टिबद्ध आचमनयासु अबसु तधीयते वासदृष्टि उत्तम व्यति के द्वारा विवृण्ति सौ प्राणी के द्वारा जो अन्न खाया जाता है उससे अन्न में तस्य अन्न में दृष्टिपत ये प्राण का ही अन्न है ये दृष्टि जैसे विधान किया गया दृष्टि का विधान किया गया इसी प्रकार आचमन्य जल में तधीयत वासदृष्टि जल में वस्त्रे इस दृष्टि का विधान किया गया ये कहा गया उसका ही विवरण करते स्पष्टीकरण व्यत्रे कह करके वाष्य में यदि आचमनम अपूर्व तादर्न क्रिएत तथा क्रिम्यादि अन्नमें प्राण से भक्ष्यवित यदि वस्त्र के लिए एक आचमन अपूर्व विधान करेंगे तो फिर अन्न भी क्रिम्यादि का जीते सब अन्न अन्न का भी उपास विधान करना पड़ेगा प्राण से भक्ष्यत्व ने भीतम से ठीक है तादर्थ्य ने क्या तो अनग्नता अनगता तदि आसमान करेंगे तो फिर ये अन्न दृष्टि करने के लिए सर्वान्न भक्षण भी विधान करना पड़ेगा अतः पूर्व अन्नदृष्टि रे वह विधि सर्वान्न भक्षण से प्रमाण विरुद्धत्व ऐसा मानेंगे अन्न सर्वान्न भक्षण उपासक नहीं कर सकता है कीड़े सब का अन्न भक्षण नहीं कर सकता है इसलिए केवल अन्न दृष्टि का विधान यह तो अपूर्व आसमनम अविरोधात् यहाँ तो आसमन एक बार अधिक कर दे कोई विरोध नहीं अपूर्व आचमन का विधान किया गया इत आशं क्या कहते ठीक नहीं तुल्य ओर विज्ञानार्थ विज्ञानार ओर प्रश्न प्रतिवचन प्रकरण से अर्थ जरती न्याय न युत कल्पय तो समान है विज्ञानार्थ हो प्रश्न प्रतिवचन ये हो किम अन्न भविष्य किम में ये जो प्रश्न और प्राणों को बागादी मिलकर जो उत्तर देते हैं ये दोनों त विज्ञानार्थ उपासना के लिए ही विज्ञानार्थ हो प्रश्न प्रश्न प्रतिवचन हो उपासना के लिए ही प्रश्नोत्तर प्रकरण से विज्ञान अर्थत्व क्योंकि ये प्रकरण पूरा उपासना के लिए इसलिए प्रश्न समान ही प्रश्न उत्तर उपासना के लिए इसलिए अर्ध जरतीय न्याय आधा मानेंगे केवल अन्न दृष्टि और कहने के लिए वस्त्र कहने के लिए आसमान विधान करेंगे ये ठीक नहीं अर्ध जरतीय जरत न्याय जरतीय वृद्धा कोई बूढ़ी आधा बूढ़ी और आधा युवती नहीं हो अर्धजरतिया न्याय ऐसा नहीं होता है एक अंश को तो मानेंगे दृष्टि और एक मानेगा अपूर्वाचमन ये ठीक नहीं है एक आचमन से शुद्धत्व अनता वक्त अशक्य विरोधाद इति एक बार आचमन करता है जो प्राणोपासना नहीं करते वो भी आचमन करते हैं जो प्राणोपासना करेंगे वो भी एक ही आचमन एक ही आसमन आसमन तो शुद्धि के लिए ही है शुद्धि अर्थत्म प्राप्त भोजन के पहले भोजन के बाद आसमन शुद्धि के लिए करते हैं वही आसमन शुद्धि के लिए और अनग्रता के लिए दोनों के लिए नहीं कर सकते हैं विरोधा यदि आसमन शुद्धि के लिए तो अनग्रता के लिए नहीं होगा वस्त्र चिंता नहीं होगा यदि वस्त्र दृष्टिकोण तो शुद्धि के लिए नहीं होगा इत आशंका यत् प्रसिद्धम आसमन हम प्राणस्य अनग्नता नवती उच्य न तथा वह आचमन उभव जो पूरे से कहता है प्रसिद्ध आचमन प्रायत आचमन प्रसिद्धशुद्धि के लिए प्रायतशुद्धि प्राण से अप्राणके वस्त्र के लिए अनग्नता के लिए ये दोनों नहीं होगा नवती उच्यते कहते दोनों के लिए नहीं होगा एक आचमन न तथा वयम आचमनम उभयार्थम ब्रुम हम नहीं कहते आचमन दोनों के लिए तो फिर क्या कहते हैं टीका में विरोध हो यथा सथे तथेति जैसे विरोध होगा ऐसे हम नहीं कहते तरी की दीर्घ आचमनम विवक्षित कैसे आचमन विवक्षित है किंतरी तो उसका उत्तर देते हैं टीका में प्रयतस् भाव प्रायत्यम तदर्थ आचमन क्रिया प्रायत स्वभाव प्रायत शुद्धि के लिए जो आचमन क्रिया आचमन करने के लिए उसका साधन जल है तत्साधन तो भूता स्वप्स आचमन के क्रिया के साधन रूप जल में वास संकल्पनम क्रियांतर मत्र विधिम वस्त्र का संकल्प करना वस्त्र चिंतन करना है जो आचमन किया जाता है वो जल वस्त्र रूप है ये संकल्प करना चिंतन करना केवल क्रिया ऐसे दृष्टि चिंतन करने के लिए विधान करना है प्रायत्यर्थ आचमन साधनभूत आप प्राण से वाष इति दर्शनम चोद्यत ब्रह्म प्रायत शुद्धि के लिए जो आचमन है उसका साधन रूप जो जला वह प्राण का वस्त्र है इसे दर्शन चिंतन केवल विधान किया गया ये ब्रह्म सिद्धांति उत्तर देता है ओ